Dosto Namaskar või Swagat, Abka Eik Barfir, Karikram Eik Kamulakat, Azaruri Heme, Mehu Abka Dost, Abka Sathi, Sajiv Sarati või Absundrahe Radio Playback India. दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह आपको वादा किया था कि इस सप्ताह भी मैं आपकी मुलाकात एक बेहद नए कलाकार से करवाने जा रहा हूं जैसा कि पिछले सप्ताह हम मिले थे गजल गायक भरती विश्वनाथन से इस बार हम मिलेंगे एक और उभरते हुए गायक अरविंद तिवारी से अरविंद की अभी ताजा रिलीज हुई है एक एल्बम जिसका नाम है रंग तेरा दोस्तों इस एल्बम से एक जुड़ाव मेरा भी है क्योंकि इस एल्बम के सभी गीत आपके इस मित्र ने ही लिखे हैं और अरविंद की यह पहली एल्बम है जिसमें काफी सूफियाना अंदाज़ है एल्बम का फ्लेवर तो दोस्तों स्वागत करते हैं अरविंद तिवारी का अरविंद आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर हेलो नमस्कार साजीप सर थैंक यू वेरी मच सर आपने आज के दिन हमें चांस दिया आज आपके प्रोग्राम में रेडियो प्लेबैक इंडिया में आज आपके साथ आज गुफ्तगू करने के लिए और सभी भाइयों बहनों को भी मेरे तरफ से नमस्कार सर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 तो अरविंद आप ही बताइए थोड़ा सा अपने इस बिजनेस के बारे में और अपने अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को हां सर थोड़ी सी तबीयत ढीली है सर क्योंकि अभी परसों ही हम हिंदुस्तान से आए थे कोलकाता में शूटिंग थी और काफी थकान है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी बट सर फैमिली के बारे में तो सर हम यहां पे काफी दिन से हैं सर और यहां पे हम लोग सेट अप है काफी समय से Kas teil on ettevõtteid, karbisettevõtteid või midagi muud, mida te ei tea? Kas teil on ettevõtteid või midagi muud, mida te ei tea? Kas teil on ettevõtteid või ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid või ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil on ettevõtteid? Kas teil इंडियन म्यूजिक चाहे ऐसे कोई सोर्स हो यहां पे जो कि हम कहीं से तालीम लें चाहे कहीं से हम कुछ सीखें सर तो इसकी शुरुआत हुई थी एक बार आज के करीब 15 साल पहले शोभा मुद्गल जी आई थी दीदी उन्होंने यहां पे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन एम्बेसी के तरफ से यहां पे आई उन्होंने और यहां पे इंडियन वुमेन्स क्लब की एक संस्था है unhone yahan pe aake ek hafte ka indian government ke taraf se camp lagi music ki sir to sir hamara ek bahut hi acha घर में काफी फैमिली बैकअप भी थी घर में गाते बजाते रहते थे सर फिर एक एक ख्वाब था सर कि एक बार एक एक मुकाम तक पहुंचे एक एल्बम तो निकाले एक बार एक मानते हैं सर सोर्स तो थी नहीं ये तो कोई गलत बात नहीं है लेकिन अब वो धीरे-धीरे सर फिर उसके बाद फिर Facebook में एक एक दिन क्या हुआ रामनाथन जी गोपाल कृष्णन जोइस इस इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर हमारे हैं उनसे मुलाकात हुई सर फिर वो सर। उन्होंने ही उसा दिया कि एक बार तुम ट्राई करो अरविंद और फिर फटाफट हमने कुछ आगे सोचा ना पीछे तुरंत बैग उठाए सर और उसके बाद हम चेन्नई रवाना हो गए चेन्नई रवाना होने के बाद उनसे मुलाकात हुई काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर और काम करते गए करते गए एक गाना बनी पहली गाना तो रिकॉर्ड हुई सर वहां पे कोचिंग में कोचिंग में हुई थी फिर आ, बाकी के गाने वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड हुई सर तो ये सर धीरे-धीरे बढ़ता गया और बाकी जो on है वो आपके सामने है सर जी अरविंद और एल्बम के सभी गीत बहुत अच्छे हैं बहुत सुंदर हैं और आपने गाया भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है अच्छा ये बताइए कि ये पहला गाना मतलब शुरुआत जो आपकी हुई तो पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ और वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए सर पहला गाना तो रंग ही था और ये गाना जब हमने रामनाथन जी से मिले तो फिर उन्होंने ट्रैक सुनाया तो काफी अच्छा लगा sir, काफी وفي ميلوديا ستار اور مجھے بھی لگا کہ ہاں ہم گا سکتے ہیں سر تو اس پہ ورک اؤٹ کیا گیا سر تو پھر وہ دھیرے دھیرے ایک गाना हुआ तो पहला गाना सर जब यह गाना रंग तेरा बनी थी तो यह नहीं दिमाग में था कि हां एक एल्बम हम लोग निकालेंगे तो अच्छा खुद रामनाथन जी को भी नहीं कॉन्फिडेंस था कि अरविंद गा पाएगा या नहीं गा पाएगा क्योंकि जैसे आपको बताया सर सब कुछ शुरुआती था सर तो वो एक शुरुआती दौर थी और वो जब रन तेरा रिकॉर्ड हो गई सर फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक जो होता है जोश हो गई एक मतलब एक एक वो हो गया था कि हां अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो फिर इस हिसाब से फिर वो काम धीरे-धीरे उसके बाद फिर बाकी के गाना तू अर्ज में जिसकी म्यूजिक वीडियो भी ऑलरेडी रिलीज हो गई है सर तो फिर धीरे-धीरे सर सेवन ट्रैक्स रेडी हो गए सर जी तो रंग तेरा वो गाना था जिस जो आपने सबसे पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया तो क्यों ना हम इस गीत को ही पहले सुनते हैं और फिर आगे बात करते हैं Kõik! Işk tos, išk mei, išk ओके okay, तो अरविंद ये इसके बाद रंग तेरा के बाद जो आपने अगला गाना रिकॉर्ड किया वो था शायद तू अर्श में तो ये कफ सूफियाना किस्म का गाना है और इसका ट्रीटमेंट काफी अलग है और इसमें उर्दू के काफी शब्द हैं तो आपको कैसा इस गाने का अनुभव मिला जब आपने ये गाना गाया सर ये गाने तो रियली काफी टफ था मेरे लिए और सबसे बात ये है ये गाना बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है सुनने में इतनी मेलोडियस है ऐसा क्रेडिट तो इस गाने का आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना सुंदर लिखा है उसको और ये गाना मतलब इस गाने की पूरी क्रेडिट आपको देनी पड़ेगी इसमें कोई नहीं है दूसरी बात हमारे लिए थोड़ा सा उर्दू जुबान जो थी हमारे लिए थोड़ा थी जो भी हो आप के से ये काफी अच्छा बन गया और बहुत ही अच्छा सुनने में भी लग रहा है सर और बाकी सर अब जो सुनने वाले उन, उन पे भी मैं इंडिया सर कि उनको ये गाना कैसा लगा है लेकिन एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस थी क्योंकि शुरू में जब हम लिरिक्स पढ़ रहे थे तो हमको काफी टफ महसूस हो रहा था तो बट सर सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही सुंदर हुआ ऐसा जी अरविंद तो जब दो गाने रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद फिर अगला गाना कौन सा फिर आपने किया सर उसके बाद फिर हम लोग लग गए ओरे परिंदे जो इस एल्बम के सबसे पहले गाने हैं ओरे परिंदे में से बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक उसमें आपको एक फिल्मी एटमॉस्फेयर आपको फीलिंग आएगी क्योंकि इस गाने का जो जो थीम थी जो फीलिंग है वो रामनाथन जी ने पहले से ही बता दिया था कि इसको ये इस गाने का इस एल्बम का मेन होगा जो कि हम लोग भी बना रहे हैं इसकी शुरुआत हो जाएगी मे बी दिवाली के बाद तो कैसे तैयार होगा आप लोगों के सामने आ जाएगी सर यार मेरे मुझसे है दूर क्यों बता मत सिखाता Mujhe kud ne ili mila Nähin manzor Mujhe ko kafas ki ko dikha Tere jalua her mein birha koi gaaye raat bhar mat kam chandni mein अच्छा अरविंद इन तीन गानों के अलावा आपके पसंद के और गाने कौन से एल्बम में सर तो सब गाने मुझे पसंद है अगर आप पूछेंगे कोई ऐसा बताओ कि कौन सी इन तीनों के बाद पसंद है तो सर एक गाना और है इसमें होटो पे जो कि एक स्लो नंबर है सर इस एल्बम में तो बाकी बाकी गाने थोड़ा सा मैं यह भी नहीं कि नंबर है पर एक वाली आपको फीलिंग आ सकती है लेकिन होटो पे ऐसे गाने हैं सर कि एक स्लो नंबर है और बहुत ही खूबसूरत है इस गाने की जो मीनिंग है आपने इतना जबरदस्त लिखा है सर कि एक अगर कोई बंदा होपलेस भी हो तो एक उत्साह आ सकती है उसके अंदर तो सर ये गाना हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुनने के बाद काफी इसमें रामनाथन जी भी खुद बहुत मेहनत किए इस पे और पूरा एंटायर टीम सर पूरे एंटायर टीम जो एंथोनी सर थे साउंड इंजीनियर हमारे उन्होंने भी काफी मेहनत किया और काफी उन्होंने गाइडलाइन दी इस गाने पे कि यहां ऐसे इस इस तरह की फीलिंग आप गाओ तो उसी हिसाब से सर ये गाने हमें बहुत पसंद है जी अरविंद तो ये गाना भी जरूर सुना जाए Dam, oh haseen hargam khushi oh, tope, oh भ के मे है सारे बनसा हर तजुर ब क्या देखख क्या है अन्ण? तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है और मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं एक उभरते हुए बेहद उंदा गायक अरविंद तिवारी जिनकी अभी ताजा एल्बम रिलीज हुई है रंग तेरा इसी एल्बम पर हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद से तो अरविंद हम आपकी एल्बम के गाने सुन चुके हैं एक गाना इसके अंदर और है जो कवाली रूप में है तो कवाली जो है काफी टाइम से हमारे यहां पे इंडस्ट्री में सुनी नहीं गई है तो ये जॉनर आपने इसीलिए अटेम्प्ट किया क्या सर कवाली तो पसंद थी सर जब से छोटे जब से गाना सुनते आए हैं छोटे पर से मतलब अभी तक ये तो कव्वाली पसंद ही है और इसीलिए एक नया कांसेप्ट लेकर के चले हैं वैसे तो कव्वाली काफी इंडिया में काफी पॉपुलर है और आप अगर आप गौर फरमाएंगे तो जिस फिल्म में अगर एक आर्ट ट्रैक सूफियाना अंदाज वाली आ जाती है या जा उस टाइप का कोई ट्रैक आ जाती तो वो गाना अक्सर हिट होती है तो इस वजह से सा एक कव्वाली को रख के अ उसी उसी को थीम बना करके उसी पे ये एल्बम बनी है सर और एक बहुत ही एक बेहतरीन फीलिंग भी है बेहतरीन गाने भी हैं और आप गाना सुनेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी आएगी सर जरूर तो लीजिए सुनते चलते हैं ये भी We'll अच्छा अरविंद आप कई बार बैंकॉक से इंडिया आए होंगे इन गानों की रिकॉर्डिंग के लिए तो आ, कोई दिलचस्प किस्सा बताइए जो इस दौरान आपके साथ हुआ सर वैसे आ, सफर तो सर हम करते ही रहते हैं यहां से इंडिया दिल्ली हुआ चाहे हमारे आ, विलेज होम में जाते हैं बनारस तो ऐसी तो कोई मतलब सफर में तो नहीं कोई ऐसी बात है बट हां एक चीज है हम आ, आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो जो आ,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 But kui teil on hea kogemus, siis teate, et ma olen nagu, teate, et kogu meeskond Ramanathan Gito, hea kogemus, või kogemus, kus ma olen nagu, elus, stuudios, vaadake, kuidas ma saan hakkama, vaadake, tortarike, vaadake, et ma saan hakkama, vaadake, et ma saan hakkama, vaadake, et ma saan hakkama, vaadake, et ma saan hakkama, vaadake, et ma saan hakkama, vaadake, et ma काफी आ, अच्छा एक्सपीरियंस मिला रिकॉर्डिंग की भी आप की भी बात कर लीजिए चाहे म्यूजिक वीडियो की ही बात कर लीजिए पहली बार हम अपने लाइफ में देख रहे थे सर आ, टीवी में तो देखते रहते हैं कैसी शूटिंग हो रही है क्या हो रही है लेकिन एक अपने सामने आ, सब कुछ होते हुए देखा तो ये सर हमारे लिए तो एक नई बात है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर चैलेंज भी था आ, और हम सर सबको कहेंगे जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जो एक उम्मीद लेके चलते, ले चलते हैं ख्वाब लेके चलते हैं सर कि हां हमें उस मुकाम तक पहुंचना है उस उसको अंजाम देना है तो सर होपलेस ना हो होपलेस ना हो सर आप दिल से करेंगे ईमानदारी से करेंगे तो हमको पूरी उम्मीद है सर कि वो काम आपका होना ही होना है सर वाक्या बात कही है अरविंद और यही पॉजिटिविटी जो है वो आपकी खूबी है जो आपकी आवाज में भी नजर आती है आपके गानों में भी हमें नजर आती है तो ये बताइए जो कुल मिलाकर आपका ये एक्सपीरियंस जो इतना अच्छा हुआ तो अब इस एल्बम से आप एक और गीत सुनवाने का समय आ गया है तो आप वो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे और उस गीत के बारे में भी हमें कुछ बताइए सर एक गाना और है आ, सदियों से जो कि हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को सुनाएं और ये गाना का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा सर क्योंकि ये हम ऐसे ताबड़तोड़ में इसको रिकॉर्डिंग हुआ कि रात को आ, हम उतरे करीब उस दिन फ्लाइट भी डिले हो गई थी सर बैंकॉक की फ्लाइट और ठंड हम उतरे से हम गए तो आ, फ्लाइट लिए थे टू टू तो वहां पहुंस्ते -पहुंस्ते, सर, गला खराब हो गई थी और सुबह रिकॉर्डिंग करनी थी तो काफी टीम थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी बट फिर रात भर गरम पानी और जैसे रमननाथन जी ने गाइडेंस दिया उस हिसाब से हमने रहा और मतलब सुबह तक कुछ राहत हुई और उसके बाद फिर वहां स्टूडियो में आकर के काफी आ, सब लोगों ने काफी आ, उसा दिया कि आप हॉब्लस ना होइए और फिर इस काम को धीरे-धीरे प्रैक्टिस हुआ थोड़ा सा फिर उसके बाद फिर रियल शोर के बाद फिर रिकॉर्डिंग हुई तो सब कुछ अच्छा हो गया और गाना जो है अब आप खोली रहे हैं तो radio se waqt अच्छा अरविंद आगे की क्या योजना है आगे आप और एल्बम्स करना चाहेंगे किस तरह की एल्बम्स आप करना चाह रहे हैं करने में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा बताइए अपने आपके फ्यूचर प्लान्स क्या-क्या हैं प्रोजेक्ट की बात है तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे सर और सबसे अच्छी बात ये है कि एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ-साथ एक अच्छे टीम हमें मिली है आप साजीब सर रामनाथन सर aur uh, Anthony sir aur Kafi entire team jo thi coffee aap logo kaam acha experience mila bahut hi cheez ki anubhav aur, uh, project continue chalti rahegi sir aur koshish karenge sir koshish karenge ki acha uh, aur bhi, bhi behtareen uh, dane aapke aap sab logo ke samne और बाकी देखिए सर ऊपर वाले क्या कहते हैं अच्छा अरविंद हमारे इंडस्ट्री के सिंगरों में आपके सबसे पसंदीदा सिंगर कौन से हैं और वो कौन है जो आपको सबसे ज्यादा करते हैं आ, सबसे पहले तो जी है, कुमार जी उसके बाद तो, तो उदित जी है। और में तो जी है। मैं बहुत फैन उनका एक बार शो भी हुआ था बैंकॉक में तो बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली और बहुत अच्छा उनका शो आपने अपना समय निकाला हमारे लिए और हमसे के बारे में इतनी सारी बातें की इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से और मैं तरफ से भी आपको आपके सभी फ्यूचर के लिए ढेर सारी देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी आपके साथ इन प्रोजेक्ट्स में रहूंगा एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जाते-जाते आपकी इसी एल्बम से एक और गीत हम सुनते हुए चल रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार और दोस्तों अगले सप्ताह मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर और एक बहुत ही खास मेहमान को आप, आपके लिए लेकर तब तक दीजिए इजाजत नमस्कार जी सर बहुत-बहुत थैंक्स बहुत सर आज आपने मुझे Uh, is programme mei aane ka uh, mauka diya aur bõhati acha raha aur mõjhe sabse acha laga ki aaj mei ne experience uh, aap sab loogu ke biech mei share kia aur sir jarru sir aagay ke project mei aur future ke plan mei joh bhi hai aap jarruur humahe saath rehenge sir, sir, sir ki aap hi looga ka sir yog thas ki aaj isma kaam tuk aagay hain aur main, Uh, uh, apne taraf se sabhi uh, darshakon ko sabhi pure entire team ko aur khaas taur se aapko sajeev sarthi sir aapne jo kamal kiya wo to zyada kuch bolne ki zarurat nahi hai sab yahan pe sab aapko achhi tarah sir aur bahut thank you bahut bahut dhanyavaad phir thank you Namaskar. ishme tu farsh me tera noor hai